वृक्षों को झला जाते हैं तो नीचे झुके हुए थे चलते थे तो वो छठ प्रवर्ण स्पर्श करते बोरे ने वृक्ष अपनी डालियों से राक्षस धन काफा भगवान राक्षस है वो हम कहा कोई नहीं जा सकता कहीं तो यह वृक्ष थे भगवान सुरक्षित ऐसी गंधार हो सुंदर बल जाओ तो चल हमारे पीछे बलदार जी घुस गए पेड़ को लेकर के कब कब कर कर के फल मिले बच्चे उठाए खाकर के खाने और वो शब्द सुन करके वो धन का शब्द था बलदाल के पहले सामने आया और एकदम पीछे करके गिरफ की छाती ने मारा बलदाल ने उसके जरना पैर पकड़ करके और उन्होंने घुमाया घुमा करके वृक्ष के ऊपर फैल उसके काम निकल तो वृक्ष के ऊपर गिरा वृक्ष गुड़ा है उसके गिर में दूसरा गिरा है दूसरे को तीसरा जिरा है कितने वृक्ष गुर्गे उस दिन से बाल उस आनंद से निर्भय होकर के उसमें घूमते थे फैला एक दिन भगवान श्री कृष्ण गलगाल जी को साथ दूंगे गए और जालगा को लेकर ले के यमुना किनारे पहुंच गए और गलियां को लेकर के पहुंच गए वहां तो इन जालगा में वहां यमुना जल किया है यमुना जल वहां प्रदूषित था बस पीछे सब जाल बाल तो वहां मोर्चित होकर देंगे भगवान मैं आज दाऊ दादा के साथ में मिलाए ये सब धर्म का कांड हुआ गटक प्राणायाम से सब प्रथम वर्ग ज्ञाल काम के वक्तान योगेश्वर कृष्णु अमृत दृष्टा हो गया सिर्फ अपना खास चमत्कार दिखाना पड़ेगा अमृतमय दृष्टि से मैं उनको दिव किया और सब जालदाज उठ करके बैठ गए और सोचने नहीं हम तो इस जलपति के मर गए थे आज तो हमको जीवन जीवनदान श्री कृष्ण ने दिया है भगवान ने उस कार्यक्रह को शुद्ध करने के लिए विचार किया और तो दुष्ट नदी को देख करके भगवान एक वृक्ष जब था उसको चल गए एक कदम का वृक्ष और वृक्ष तो सर्चिफिक वृक्ष जब उसको एक बार गणेश जी ने अमृत का कलश रख दिया था तो वृक्ष के बाद बूट बोल गई थी वृक्ष का अमर हो गया वृक्ष का कोई प्रभाव नहीं था जब उस वृक्ष का जो है मल्लां चढ़ करके उसमें तालाव में पूज कर कालम दृष्टा देता है और भगवान उसमें पीड़ा कर रहे थे कह रहे थे कालीनाथ को ये नहीं सालों का गया है और कालीनाथ वहां से आए और भगवान दृष्टा मर्म स्थाने से संदिष्ट दे रहे में, थे में नौम स्थान में भगवान श्री कृष्ण को पाट लिया उसने और अपने शरीर से लपेट हुए और खूब तो लोगों ने देखा कि तो श्री कृष्ण जो जवान कालीबाग में उनको चल रखा है और वो का दक्षता है स्वीकार से पूरे उनके दूर चित्र को राज हुआ और उन अस्तियों को देख करके सर्व ब्रिजगा से घबराए हुए और कहा कि आज बिना बलदारू जी के स्वं श्रीकृष्ण गया हर अरे किसी राक्षस ने मार दिया तब तक घगड़ा के लोग और भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हुए हैं उनको देख देख के बहुत के घर बढ़ाया शहर तो कालीग्रह की तरफ उनके चरणों को चिन्ह मिलेंगे बनी सब पंच गए जाकर के देखा तो श्री कृष्ण काली गह बीच में खड़े हैं और तो सर्त ने उनको लगेच रखा तो यशोदा और मंदिर चार पुस्तकारी जो है पूजने को तैयार हो गए बलदाव जी रोका अरे क्यों छोट करते अभी आता है संग रामाण तत्व से भर बलगा जी ने रोध किया सब भगवान ने सब सब जब सबको दुखी देता तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर मोटा करना आरंभ कर जब उसका शरीर टूटने लगा सर्क था तो जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर उनके सां में लंबी लंबी सांस लेकर के खड़ा तो हो, भगवान ने देखा कटोहरिस्तंभ जो सिर्फ जीव है सिर्फ तुम ग्रहण था अपनी जीव से अंदर जब वो चाट रहा था क्रोध में भरा हुआ था वो परिभ्रमण तक है परतस्तंभ भगवान उसके चारों घूमत हो रही भगवान तत्काल उसके एक सिर को नीचे उठाकर के पूज करके उसके मस्तक पर चढ़ गए बोलिए श्री कृष्ण मस्तक मस्तकेश् मनर्थ और भगवान उनके मस्तकों को नाचने लगे तबा कृष्ण भगवान को देखा कि नृत्य कर रहे उसके सिर पर तो आकाश में गंगा के सिद्ध लोग जो उसके दागा बनाने लगे भगवान तो वृत कर रहा हो तो राजा बजाने लगे और जिस दिन में मैं नीचा करता था तो उसके भगवान ठेकर लगा करके उसको नीचा करते हैं। और तब उसके मुख से रुद्र निकलने लगा है मुख तो नाथा वगैरह दोस्तों रक्तम गुमे उसकी नाशपा के उसके मुख से रुद्र बनने की मूर्चा मूर्खित हो और मैं उसकी दशागत देखी उसके तो नाम सब घायल हो हुए भगवान के भार से पीड़ित हो गए उसकी तो जो पत्नी थी पत्नियां थे वो अपने बच्चों को भोज में लेकर के स्थिति पर नहीं रहे ये कोई सावधान ऐसे तर्क नहीं होते शुद्ध क्या बैठे वो स्थिति पर बी नाथ पत्नियां बड़ी देव स्वम सुंदर हमारे पति ने बड़ा अपराध किया है आपने उनको जो दंड दिया है वो उनके योगदे हे कृष्ण लोको तो से सरकत हम दृश्य तो ये सर की ओर तो आपसे नहीं उनको जो आपने दंड दिया है वो दंड नहीं उनके उन पर अनु किया है परंतु तो हम ये नहीं सोच पा रही कि इन अपने समारे पति ने पहले चंद्र ने कौन सा पूर्ण किया है जो आपकी चरण का स्पर्श इस इसको प्राप्त हो यवांग वह तो स्पर्शाधिकार तस्म भाव स्वर्ण देवदे तवांग वहण स्पर्शाधिकार है ये अमृजान की इसके कौन से पूर्ण का प्रभाव है जो आपके चरणों का स्पर्श यदा जब दान शयास की वर्णा चरत कपो व्याव का मन सुच भगत है जिसे आपकी चरण रथ के लिए लक्ष्मी जी ने कितने दिन तपस्या की थी धनाथ पृष्ठम नुषार्द भोजन धन मतलोत्तम नवसारतम नयूर सिद्धि रत्न चरंद दान चंती यत्त कागत जिनको आपको चरण मिल जाती है वो स्वर्ग नहीं चाहते वो सार्वद होना नहीं चाहते पाकाल का राज्य नहीं चाहते मुक्ति नहीं चाहते उस मोक्ष को भी नहीं चाहते तो हमारे पति को आपकी चरण में वना प्रयत्न के मिल गई अरे भाग्य हम महाराज अरे हमारा पति बस अगर एक आठ छोटर है तो आप महाराजी का इन प्रेरणा को छोड़ रहे हैं अव अपने हम पति उनका प्राणों की था और हमारे पति की भुक्षा हम आपसे मंगी थी अपने पति की प्राण की भुष्छा आपसे मंग रही है इनको थी थी। थी थी। तो और उनको उपर प्रदा कीजिए छोड़ दीजिए भगवान ने लीला तो कर दिया इसको छोड़ दी उसको भी कुछ होया और कहने लगा महाराज गर्म खला सरोप सत्या सर कहता महाराज हम तो जन्म से ही होते हैं मसा कमे ता, होते हैं पर तीव्र मंदिर हमारा पोष जल्दी शांत नहीं होता जो तो भयंकर कोई तो सर्द होते हैं ना काले उनको अगर छोड़ दो तो ये बहुत दिन तक याद रखते हैं धगला लोग छोड़ते हैं हमारा पोत बड़े तीव्र मन गया हम बहुत दिन तक श्रोध रखते होता है स्वभाव दुष्ट भी ना था देवान लोग समझ और ये अपना स्वभाव छोड़ना इस का कठिन होता है स्वभाव दुस्तुर्ण आस आपने जैसा हमको स्वभाव दिया है ना उसको तो हम कैसे तैयार कर हैं हमारा क्रोध ही स्वभाव बनाना आपने तो क्रोध हमारे पास है कालीनाथ कहता है आपने हमको देश दिया हमारे पास है नहीं आप अगर भी ये चाहते कि हमारे मुख्यमंत्री अमृत मतदे थे तब तब तो सर नहीं हमारे हमको घूम के देखते कटवाने के लिए हमारे पास जो से अमर हो जाता क्या मेरी तो भगवान की धर्म है जो वस्तु आपने हमको दी है वो हमारे पास है आपने हमको दृष्ट दिया है देश तो हमारे पास अगर आप जैसे हमारे मुख में आपने दश रखा है ऐसे हमारे मुख्य में हम भी तो रख सकते हैं महात्मा जी सब दुनिया उनसे कटवाई आती है, चलो भर तुम शब्द मिल जाए तो कटवा लो बैंक तत्र भगवान सरकार आजाद पूरे मन में बता ऐसे उसने भगवान जी प्रार्थना की शुभ दिन बोले इसके इन वचनों को शुरू करके भगवान भले हर का अच्छा लाइए तुम बयाली एक कृपा करो कल यहां से जाए अपने जल में मत रहो बोले मुझे हमको जब है गर्व जीता बोले हमारे चरणों के चिन्ह बन गए करोड़ जीवन तुमसे कुछ नहीं, जाते ये नहीं है शुभ दिन मत छासन जाती हूं यह तब यह है स्मरे हमने जो समय आज्ञा दी उसका जो स्मरण करेगा तो उस व्यक्ति को सर्क से घर नहीं होगा राजा ने कोई महाराज जी सर्त को रहते हैं स्थल में जन्म क्यों रहकर मेरे तो जन्म देने परिवार थे गणुजी सर्त जिसे शर्त को देखते थे उसे मार जाते थे सब सर्तों ने मिलकर के ये निर्णय कर लिया कि भाई अब तुम हमारा साथमावस्था महिमा वो सर्त को मिली खा लिया, लिया कर सर्त तो हमको क्यों मार ये निर्णय होगा सरकार ने दादी लगाई कि भाई तुम्हारे घर से जाएगा तो तुम्हारे घर से जाए और काली घाट दाग की दादी दादी आई तो ये मिल गया और जो हमने सब भेजा छब्बीस में खा लिया अब गवेद जी आए तो उनसे लड़ने को तैयार हुए गवेदी में एक दाना खुंच महाराष्ट्र जब जाकर हो गए घर आए तब दौड़ करके उसमें आ गया नीचे आकर दी सौवर्णसी निशात दे दिया तो यहां आया तो गणित तुम जा, जा तो तो तो में निश्री निश्री से मस्त वाले कौन भांग हो गए मर जाए क्यों गणित जी ने आकर के मछली पकड़ के भंग लगे तो उन्होंने वो सौवर्ण से निशाद दे दिया खबरदार नहीं रहा है तो महाराज इसी आ रहे थे और वहां से वो अपने परिवार को लेकर के काली मारे से चले अब भगवान श्री कृष्ण ने और तो कालीन आदमियों ने स्त्री हमेशा उनके पास देखे कि पुत्र आरूषण थे और वक्त थे उसने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और माला पहनाई और फिर वहां से माला पहन करके वक्त पहन करके फिर भगवान जल से बाहर निकले और सब जितने भी जाल जाल थे बहुत लोग थे बहलेत जल से भगवान से मिले जल जी ने श्री कृष्ण का आरम किया आरमन किया ण कमालिंग जहा से बलदार जी ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा करके बस हंस लग जाए किसी और रात्रि का जन्म हो गया था उनका चार रात को तो हंस हो जाए थे सब लोग हंस हो गए हर को जंगल में अग्नि लगी, चार आयोग से धक धक करके अग्नि जला किया एक गोजदास की आंख खुली जुम्मन देता है कि चार आयोग अग्नि से गिर गए उसमें सबको चलाया अरे दो तो सही यहां तुम सो रहे हो तो यहां चारा वर्षी अग्नि लग गई यहां से बचना करनी अरे हे कृष्ण हे राम हम तो आपके भक्त हैं आप हमारी रक्षा करो अच्छा करो भगवान बता रहे आप पूछिए हमारा अग्नि हां हमारा भ्रम है आप पूछिए किसी को चाहिए अगर कैसे कैसे भाजपा जाएंगे आठ बीच को देखिए रोजगार चलेगा एक गलत है से हम के बच्चों में विश्वास करे चल देखते रहोगे तो इसका मंत्र नहीं चलेगा हम चुनोगे चल मंत्र जानता है थोड़ा मात्र हो जाएगा तब यहां अपनी अपनी यहां हम भगवान श्री कृष्ण जी देवता हर योगदम भी शांत हो गए जगह लोग श्री कृष्ण जी ने दो कहकर समुद्राप जो है उन्होंने की लगे बलराय जी श्री कृष्ण नायक बन गए और जो है उनको समर्थक बैठा तो घोड़े को ले जाते थे अनेक तरह के बच्चों को खेले एक राक्षस आकर के मिल गया है और श्री कृष्ण के पक्ष के लोग जो है हार गए बंगाल जी जीत और वो राक्षस जो है बंगाल जी के लोग हैं जूच में बिठा करके ले जाए तब तो जहां ले जाते हैं वहां से भी और आगे बढ़ गया बंगाल जीता भी तो आगे क्यों ले जा रहा है आगे ले जाकर जब उसका राक्षस का निर्धारण करिए बंगाल जी बोलोगे तुम जैसे को मारने के लिए हमारा अध्यय है तो तो इस मुख्यमंत्रा महाराज की सिर में निकी जगह से उसका फोट गया बंगले में मर गया दंगों को दूर से भगवान जब शब्द देते थोड़े नाम ले लेकर के तुम्हें भी जुंझे दंग हो जंगल में भगवान का शब्द सुनते ही वहीं से प्रति धुनि करती हुई है और सायंकाली के साथ जो बजाते हुए प्रबित पुरुष करते हैं। और उसके अंतर्गत क्या हुआ दावा मिले हुआ पीनोक्षण प्रवर्धन मधन प्रस्ती तो क्यों और सरल प्राण समय भरो वर्षा वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु में बहुत से हो जाती छोटी छोटी नदी भी अपने मर्यादा को सोचकर रहने लगती है खेत प्राणी सच संकट बड़े प्रतिष्ठानों में हर्ष होगी अच्छी खेती देख करके किसानों को बड़ा हर्ष हो रहा है किसान को बहुत ध्यान हो गए तब जिन्होंने ध्यान बरतते थे वो लाल लोग मिलेगा उसके वर्ग को घाटा रहे मार्ग जो है कृषि से व्याप्त कर रखते मार्ग क्रणु व्याप्ता संदा जैसे ब्राह्मण शास्त्रों का अभ्यास नहीं करते उसमें जैसे संदेह होगा से वर्षा ऋतु का वर्णन किया जब लोग वर्षा करता था तब भगवान श्रीकृष्ण वृक्ष की छाया में खड़े हो हैं। थे और वहां खंडमूम खाया करते हैं वृक्ष की छाया में खड़े होते जब ही हो गई किसी शिवा को कर के करके गोपालन विषय में यहां भोजन करते हैं। और वर्षा के बाद शव आती है शव आने पर निर्मल जल हो है जैसे उम्मीद से बया भ्रष्टानाम चलता हूं किसी के मन में बिखार आ जाए और फिर उमेगाभ्यास करे जैसे चित्र शुद्ध हो जाता है जो है जल को छोड़कर के उसकी काम की स्वच्छ हो गई जैसे महात्मा ये माँ को क्या कर दे जैसे वो हो गए पर्वत मां से कहीं नहीं निकलता है कहीं नहीं निकलता जैसे, जैसे ग्रामीण हो अधिकारी समझते हैं तो प्रदेश करते हैं नगता जन और निर्मल सरगृति से जल का निर्मल हैं। जलन है एक ठम शरद स्वच्छ जलम पदमा पर सुगम है निरस वायु नवातम सभी वो कार भगवान में सड़क तो ऋतु आई बन की अभुत सेवा हो रही थी को जल सब छोड़ रहे कमलों की सुगंधी से वो रोज बन था सब व्याप्त था और बलबाऊ जी के दो गोपालों को लेकर के और भगवान जो है उन्होंने वृंदावन में प्रवेश की ध्वनि तो और उनका इस समय स्वरूप कैसा था भगवान का लोग का मुकुट लोग के पंखों का मुकुट का शेखर रखा था, था और नट जैसे संस्था है ना जाने के लिए शाला में जाने के लिए नट जैसी संस्था है ऐसे ही अपने को सजा रखा था शिल्कृत एक पनीर का पेस्पान में सुंदर वस्त्र धारण करके उनका गोदन की माला पैर करके ज्ञानी भगाते हुए स्वपद रमणम स्वपथावती रमणम स्वतंत्र से सुंदर के बृंदागम है मन केवुवासा भक्त प्रजाया सर्वभूत मंदिर कविता जाते थे कि <laughs> गोपियों को सुनाई पड़ा और उनको अच्छा लगे और आज ऐसा बहुत बजाया भगवान में सर्वभूत मनोरथ जो सुनता है वहीं हो सके गोपियां कहती हैं आपस में हरी सखियों और नेत्रों का फल तो यह है कि श्याम सुंदर जो है गहुओं के पीछे जमीन बजाते हुए जा रहे हैं इस समय इनका दर्शन किया तो यह मेहनत का फल है गोत्या चुनाव रंग कुशलम शुरू इस बंशी में ऐसा कौन तो कून किया है कि श्याम सुंदर हर समय ऐसा बड़े प्रेम से अपनी पास रखते हैं मुक्त रखते हैं इसके प्रेम करते हैं इसके स्नेह करते हैं गो के में लोडलजिस्ट स्व भूगं जिनके जल से ये बंशी सूझी रही थी वो भी बड़े आनंद के आंसू बढ़ा में सती भवो जो तलोक तीर्थ ये वृंदावन जो है उस पृथ्वी की अपना वर्ष बढ़ा रहा कैसे वृंदावन सख भूगोल पंद्रोप की तीन यज्ञ भूगोल जलक्ष्मी भगवान श्री किस के चरणों के चिन्ह तीन से शोध पे है वृंदावन झन्म वो झंड ये भूमि है जहां वो वृंदावन है तब वृंदावन न आने से यहां की भूमि की महमा हो रही है कितनी कि महिला है अभी तक सहसों व्यक्ति वहां की झूल अपनी चित्त रखते हैं गोविंद बैन मनुष्य मयूर मृत्यू मनुमक्त मयूर मृत्यम भगवान गोविंद जब गहू हो जाते हैं तो मयूर उन्मक हो जाते हैं नाथने लगते हैं उनको देखने के लिए लोग झांकों तक फर्व हो जाते क्या ये सोराक तो तो तो और दो बेटियों को में तो भगवान खनाओं पर कहते चलते हैं वहां तो भगवान के चरणों के चिन्ह बनते हैं और यहां खनाऊ पहनते भगवान जब गोचारण करने जाते हो तो मल्ला ईश्वर ने तुम डाला पहला में खनाओं तो बन गया था वह कांते हैं तंत्र हैं। और फिर क्षेत्र पदने खेल परिवहन बोले तो मैया जिसका इष्ट देव मुंधे पैरों जा रहा है उसको प्रवन करना चाहिए जो गौ तो हमारी इष्ट देव वह गौ चंदे पैर जा रही है तो मैं कैसे खराब तो सबको खराब करना चाहिए धन्यवास को दूध न करिए कि हर ही नहीं वृणिया समझती नहीं है पर मूर्णति पर ये भी धन्य है क्या केंश्री की स्थिति में बैनु बजाते हैं तो ये निर्मिलेश दृष्टि से भगवान के स्वरूप को, को देखते हैं और उनकी बैनुर्गल को बैन ध्रू को काम से बड़े प्रेम से सुनती है <laughs> अपने पत्नों के सह पूर्वस्थान सुनवा प्रेम से देखना ही उनका श्री कृष्ण का पूजा जाता है और ये गौए गावस्त्र किस्तम खुद ब्रहण दीपीजिए मुख्य करना फोटो तो नहीं है भगवान कृष्ण जब ग्रहण लगाते हैं तो गौए जो चल चल है ना और जो पास उन्होंने तोड़ ली कांतों से वह उनके मुँह में लगी रहती है वो भीतर नहीं कर पाती चढ़ाना भूल जाती है उनसे आपने कोई चित्र में देखा हो आप के मुंह में घास लगी हुई है और पानी उठाकर के भगवान की गोमी सुनी बच्चे जो चले बछड़े गेंगुओं के का दूध का ग्रास तो उनके मुंह में है पर उनके मुंह से टपक रहा है उसको भीतर नहीं जुगल नहीं रहे भगवान श्री कृष्ण की ग्रहण सुनने में उनका मन लगे ये पक्षी मालूम होता है तो इसी में नहीं भगवान जब ग्रहण हो हैं तो पक्षी सबसे ऊंची गाली पर टूट तो तो जाते है। और वहां भगवान श्री कृष्ण का ठीक ठीक दर्शन हो और निर्दिवेश दृष्टि से भगवान का ग्रहण सुनते हैं उनका दर्शन करें भगवान को धूप में देखते हैं कि बड़ी धूप पड़ है तो प्रेम से ये जागव जो है स्वयं छाता बन जाते ने तो हैं ये पुनंदियां बन हैं चंदन में भगवान के चरणों में लगी हुई जो चंदन है उस चंदन को लेकर के अपने मस्तक लगाते हैं अपनी वजह बढ़ाते तरह से जो उनका लड़न करती हैं गुरु श्री कृष्ण में बढ़ और गोकुल तो कुछ लड़कियां हैं मार्ग विशेष का महीना है ना तो उसमें वृद्ध करने लगी थी हरिश्चम भूमाना हरिश्चंद्र का भोजन करती थी कला करती थी टाय का व्रत करती जल में जल में स्नान करती थी अरुण ऊर्जा के चले सूर्योदय को पहले और दालू का देवी की मूर्ति बनाकर के चंद्र पुष्प की पूजा करती और फिर कहती कि हे पातकाली हे महामाय हे देवी नंद गो कष तम कृष्णन तुम्हें गुरु तो नम भगवान अपना भाव दूसरी दूसरी को ही नहीं जानती बोला नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे पति है मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कर दो देवी कोई कोई पति तो तुमको हमें देना है बोलांको के श्याम सुंदर के पति देव मंदमो कि शम कृष्णम तक लोपुर नम है मैं तुमको प्रणाम करती हूं हमारे पति श्री कृष्ण हैं मन तंगत का पूजन करती तो एक महीना तक उन्होंने ये गुप्त किया प्रापकता लठिया जाती हूं आत हाथ में हाथ पकड़ करके भगवान श्रीकृष्ण से शेर फाती हूं और उनको स्नान करते एक दिन नदी में जाकर के प्रातकाली और भ्रस्त पक्षे रख दिए बाहर ऐसा समाल होगा पहले अपने घर स्नान करके जाते वैसी कागज छोड़ थी फिर रात को बस पहुंचे फिर रख दो वो घर स्नान करके जाति थी और फिर अपनी वस्त्रों को रख करके स्नान करके फलस में पहले क्योंकि ताजी वस्त्र हैं तो स्नान कर रही थी भगवान ने देखा उनका पृतत्व पूरा हो गया तो वो जब महाराज थी कच्चे से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में लेकर के और उनके विजय उनके सब कपड़ा घटोर के लिया छोटे छोटे बालक गई और घट उनके साथ धोती धोती जो है साहब उनको बटोर करके ले आए और उनके आजाद कदम पर चढ़ा कदम पर चढ़ गए बच्चों को लेकर और वो स्नान करके जब बाहर देता है तो उनके वस्त्र में हम एक फैमिले यहां से हमारे वस्त्र रहेंगे